वेदांत सिद्धांत और व्यवहार इससे एक सूक्ष्म परंतु निराधार प्रश्न उठता है जब हम विकास की ओर सर्वोच्च अवस्था उस अतिद्रिय शुद्ध अद्वितीय चैतन्य को प्राप्त कर लेंगे तब क्या हम अपने व्यक्तित्व को खो देंगे वेदांत इसके बदले में प्रश्न करता है क्या वास्तविक अर्थ में अब भी हमारा ठीक ठीक व्यक्तित्व है क्या व्यक्तित्व का अर्थ है मनुष्य में परिवर्तनशील उपादान अथवा यह उसके भीतर विद्यमान किसी अपरिवर्तनशील सारभूत पदार्थ का बोधक है क्या अब व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग मनुष्य के शरीर और मन के लिए करते हैं जिससे प्रत्येक क्षण जिसमें प्रत्येक पर, क्षण परिवर्तन होता रहता है यदि ऐसी बात है तो प्रथम प्रश्न की कोई आवश्यकता ही नहीं क्योंकि हम अपने अस्तित्व के प्रत्येक क्षण में अपने व्यक्तित्व को खो रहे हैं अथवा उसमें परिवर्तन ला रहे हैं इस पर विचार कीजिए कि जब से हम लोगों का जन्म हुआ है तब से हम में से प्रत्येक में कितने विशाल परिवर्तन हुए हैं विचार कीजिए कि एक दुष्ट व्यक्ति के जीवन में जब वह समाज का एक सदाचारी सदसद हो जाता है कितना परिवर्तन होता है विचार कीजिए कि एक आदिम मनुष्य में जब वह सभ्य हो जाता है कितना परिवर्तन होता है अथवा एक असभ्य व्यक्ति के विशाल परिवर्तन को सोचिए जब क्रम विकास की प्रक्रिया द्वारा वानर रूप नर रूप हो जाता है क्या उपरयुक्त दशाओं में व्यक्तित्व के परिवर्तन के लिए हमें कोई परिताप होता है वेदांत का कथन है कि अपने व्यक्तित्व के विकास द्वारा आप उस स्थिति को पहुँच जाते हैं जहाँ आप पूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं आप अपने आपात प्रतीयमान वर्तमान व्यक्तित्व में श्रेष्ठतर तथा यथार्थ रूप की प्राप्ति के लिए परिवर्तन लाते हैं क्रम विकास की उत्तरोत्तर गति का नियम है नीतिविहीनता से नीति में आना और फिर उसके भी परे चले जाना अचेतन से चेतन में आना और तत्पश्चात उसके भी अतीत हो जाना हमारा चेतन अस्तित्व जहाँ हमारा प्रत्येक कार्य अहंकार कि भावना से युक्त है हमारा संपूर्ण अस्तित्व नहीं है निद्रा निद्रावस्था में अथवा भी कार्य करते समय जो आप ही आप चिंताहीन या सहज रूप से होते रहते हैं ऑटोमेटिक एक्शंस अहंकार की भावना विद्यमान नहीं रहती तो भी हमारा अस्तित्व रहता है यद्यपि हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जो चेतन अवस्था से नीचे और उससे निम्न कोटिकी है विकास के द्वंद्वातीत अतीन्द्रिय सर्वोच्च स्थिति में भी अहंकार का अनुभव नहीं होता पर वह अवस्था द्वंद्वात्मक चेतन अवस्था से अनंत गुणी श्रेष्ठ है ऊपर ऊपर देखने पर विकास की उच्चतम और निम्नतम स्थितियाँ एक जैसी ही मालूम पड़ती है पर दोनों में उतना ही भेद है जितना प्रकाश भाव द्वारा उत्पन्न अंधकार और प्रकाशाधिक के द्वारा उत्पन्न अंधकार में है जिसे विज्ञान में प्रकाश का पोलराइजेशन कहते हैं एक निरक्षर और अज्ञ मनुष्य है उसका आभ्यांतरिक विकास होते होते वह एक ऋषि एक धर्म प्रवर्तक एक महान ज्ञान दृष्टा के रूप में प्रकट होता है वह अपने आप में सभी ज्ञान और शक्तियों के शाश्वत उद्गम स्थान का पता लगा लेता है वह स्वर्ग का राज्य अपने आप में प्राप्त कर लेता है वेदों का कहना है कि वह सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है उसके सभी संदेह और वासनाएं सदा के लिए नष्ट हो जाती है और उसके हृदय की सभी स्वार्थपूर्ण ग्रंथियां खुल जाती हैं कारण और कार्य का अनंत क्रम उसके लिए समाप्त हो जाता है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसंशयाह क्षीयंते चाष्य तस्मिन दृष्टि परावरे को इस एक मेवा द्वितीय सच्चिदानंद को प्राप्त करना विभिन्न धर्मों में ब्रह्म साक्षात्कार और ब्रह्मानुभूति कहलाता है तर्क की प्रगति ने यह निसंदेह सिद्ध कर दिया है कि ईश्वर संबंधी हमारे सभी विचार पूर्णतः मन संभूत है अर्थात हम लोग स्वयं अपने मन से ही ईश्वर का निर्माण कर उसकी भक्तिपूर्ण उपासना करते हैं तब ईश्वर की पूजा करने की आवश्यकता ही क्या है अपने मानसिक सृष्टि की पूजा हम क्यों करें मानसिक क्रम विकास का इतिहास बताता है कि मनुष्य के विकास के साथ साथ ईश्वर संबंधी विचार कैसे वृद्धि पाता है मृतात्मा और निसर्ग की पूजा से ऊपर उठकर वह अनेकेश्वरवाद और उसके बाद एकेश्वरवाद पर पहुँचता है अपने ही सपनों द्वारा दिखाए जाने पर अथवा अपने दिवंगत पूर्वजों के प्रति प्रेम या प्रकृति की विशाल शक्ति के कारण परलोक की भावना मनुष्य के अविकसित मन में उत्पन्न होती है और इंद्रियों के पर्दे के पीछे वह झांकने लगता है इंद्रियातीत विषयों की खोज में वह पित्र पूजा और प्रकृति पूजा के स्तर में से होते हुए प्रकृति के विभिन्न विशाल शक्तियों के पीछे अनेक देवी देवताओं के परिचय तक आता है और अंत में वह इन विभिन्न देवताओं के ऊपर एक सार्वभौम शासक के परिचय तक पहुँचता है उसके प्रति श्रद्धा भक्ति प्रदर्शित कर उसकी उपासना करता है तर्क यह बतलाएगा कि यद्यपि इंद्रियातीत पदार्थों की पूजा उसके शक्ति संचयन और मस्तिष्क के विकास के लिए सहायक थी तथापि अब तक वह सर्वदा अपनी मानसिक सृष्टि की ही पूजा करता रहा है और अब चूंकि उसकी आँखें खुल गई है अतः उसे ईश्वर संबंधी इन सभी भ्रममूलक विचारों का परित्याग कर देना चाहिए वेदांत यह अस्वीकार नहीं करता कि ईश्वर संबंधी ये विभिन्न विचार केवल मानसिक है पर साथ ही यह पूछता भी है कि क्या बाह्य जगत संबंधी हमारे सभी विचार वैसे ही नहीं हैं जिस रूप में यह संसार प्रतीत हो रहा है क्या उस रूप में उसका ज्ञान हमें हो सकता है क्योंकि वह तो हमारी मानसिक सृष्टि मात्र है क्या विज्ञान द्वारा यह सिद्ध नहीं हुआ है कि इंद्रियां धोखेबाज हैं और वे वस्तुओं को असली स्वरूप को कभी नहीं जान सकती अतः यदि ईश्वर संबंधी हमारे सभी पूर्वोक्त विचारों को अस्वीकृत कर देना तर्कयुक्त है क्योंकि वे मनसम्भूत मात्र है तो पूर्वकथित जगत संबंधी अन्य विचारों को भी अपने मन से निकाल देना तर्कयुक्त होगा पर यह लोगों में ऐसे कितने हैं जो ऐसा करने के लिए तैयार हैं और ऐसा करने की शक्ति उनमें है